नारायण नारायण आज का विषय है परमार्थ में गोपनीयता आवश्यक है वासना के चंगुल से छूटना बहुत मुश्किल है क्योंकि वासना से ही प्राणी जन्म लिया करता है उस वासना को जीतना उतना ही कठिन है जितना खुद मर जाना वासना के कारण जन्म और फिर जन्म के बाद अहंकार वासना और अहंकार के इस जोड़े से काम क्रोधादि विकार जन्म लेते हैं इस जोड़े की खासियत यह है कि इसमें पत्नी पति की अपेक्षा बड़ी होती है क्योंकि पहले वासना और फिर उसमें से आगे अहंकार भगवान के निकट वास करें तभी वासना नष्ट होती है गृहस्थी अपने आप में न अच्छी है न बुरी गृहस्थी में लिप्त हमारी जो वासना है उसे निकाल बाहर करें यही परमार्थ है गृहस्थी में प्रसिद्धि की आवश्यकता होती है इसके विपरीत परमार्थ में गोपनीयता आवश्यक है मान लो किसी स्त्री ने अपने पति से गहनों के लिए हट किया और पति ने उसके मन चाहे गहने देना मंजूर किया लेकिन शर्त यह रखी कि जब वह गहने पहनना चाहे तब गहने पहनकर कोठरी के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके भीतर बैठे अब बताइए ऐसी शर्त मानकर कौन सी स्त्री गहने पहनने को राजी होगी क्योंकि उसके गहने लोग देखें यही तो उसके लिए प्रसन्नता की बात है तो यह हुई गृहस्थी की रीति लेकिन परमार्थ में उससे उल्टे गोपनीयता आवश्यक है हमारा साधन किसी की नजर में ना आए इसकी हम खबरदारी रखें क्योंकि परमार्थ को नजर बहुत जल्दी लगती है और वह भी लोगों की नहीं लगती हमारी खुद की भी लग सकती है अतः हमारा परमार्थ गुप्त रहे और स्वयं अपनी जो साधना हो रही हो वह सदगुरु या परमात्मा की कृपा हम से हमसे करवाई जा रही है इसका हमें भान रखे बीमार आदमी बस चुपचाप पड़ा रहे हाँ दवा मात्र नियम से ले शेष बातें अन्य लोग करते हैं दवा मात्र हमें खुद लेनी चाहिए कोई बड़ा राजा भी राजा भी क्यों ना हो कड़वी दवा दासी को पिलाने से उसका रोग अच्छा नहीं होगा वैसे ही परमार्थ में भगवान का स्मरण करते रहने का काम हमें खुद ही को करना चाहिए यूं ही किसी की बातों में मत आओ परमार्थ में क्या करना पड़ता है यह ठीक समझ लो और फिर उस राह पर चलो किसी से धोखा मत खाओ क्योंकि खुद धोखा खाना भी संसार को धोखा देने जैसा पाप है जिसकी गृहस्थी का रक्षक परमात्मा होता है उसकी वह गृहस्थी भी परमार्थ हो जाती है और इसके विपरीत जिसकी गृहस्थी का रक्षक अभिमान होता है उसके परमार्थ को भी गृहस्थी ही कहना होगा नारायण नारायण